है कथम पुनः त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया अतिक्रामी पुनः इसे त्रिगुणात्मिका दैवी वैष्णवी माया का अतिक्रमण है कैसे किया जाता है ऐसा लगाना अतिक्रमंति किया है ना तो यहाँ पर साधक का ध्यान कर लेना मनुष्य का कि मतलब इस का भी माया का साधक अतिक्रमण कैसे करते हैं फिर फिर का का देवी भी माया साधक अति करते हैं क्योंकि क्योंकि ये माया के कार्य से ऐसी मोहित होने के कारण गलत परमात्मा में नहीं जान सकता है इसी उच्च इस पर लग जाएगा दैवी का व्याख्यान थी भाषण में आ रहा है कर देवी पद्धिका देखो दैवी है दैवी गुण मई गुणमयी माया दुरया ये माए प्रपद्य माया, माया कर ये प्रकट दिनते एक माया करना क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि मेरी देवी माया क्योंकि मेरी गुणमयी देवी माया दुर् क्यूँकी मेरी गुणमयी देवी माया का अतिक्रमण करना करना कठिन है लग So, Maya Maya so, देविन, देविन तो ये जो माया का विशेषण है क्या माया कैसी है दैवी देवी का मतलब देव ही है दोख हो ना परमात्मा से लिखित ये किसी की माया है ना और ये कैसी और ये माया कैसी है गुणमयी है गुणमयी है मतलब ये त्रिगुणात्मा से है तो ये ये त्रिगुणात्मा से मेरी त्रिगुणात्मक देवी माया का अतिक्रमण करना पसंद है ये है न क्योंकि मेरी सुगुणा देवी माया का अतिक्रमण करना कठिन है, है। ही कर ये तो उसके पार जाना है तो भगवान में शरण में जाना पड़ेगा इस तो कारण तस्मात ये ये माम युग जो मेरी ही शरण में आते हैं माया वे इस माया का अतिक्रमण करता है इस माया का कर जाते हैं, ठीक है थी? और यहाँ चरण में आना आनंद जी तो कुछ नहीं करते पर ये का मेरे चरण में आते हैं मतलब मेरा साक्षात करते हैं मेरा साक्षात्कार करते हैं वे इस माजा कामर कर जाते हैं शंकर सिद्धांत के अनुसार जो मेरी ही शरण में आते हैं अर्थात अभेद भाव से मुझे जानते हैं ठीक है इस माजा का अभी अब देखेंगे देवी देवी यहाँ पर देवस्थ मन दे, देवी कर देवस्त देव, देव कौन मन ईश्वर विष्णु की अपनी ये देवी कर दिया है न? कि मुझे ऐसा, मुझे ऐसा ईश्वर विष्णु देवता की अपनी मुझे ईश्वर देवता विष्णु की अपनी ठीक है ईश्वर वही है देवता वही है विष्णु वही है तो उनकी अपनी है माया शक्ति ठीक है यथोक्त है देव से देवता तो देवता तो नहीं है क्यूँ विष्णुश् विष्णु सबने सख्ती है वचन है ना समान व्यक्ति का इस कारण में होता है तो ये जो है नीन बता रहे है देव को जिसमु ईश्वर को ना मुझदेव ईश्वर विष्णु की अपनी माया है कार्य का है यथात क्योंकि ऐसा कर्फ यथोकता मतलब ये यथोक त्रिगुणात्मक मन माया दुर दुर देखेंगे अत्याह यहा दुख से अतिक्रमण करना दुख खेल अत्या दुरस्त्य अत्याष अतिक्रमण दुख से अतिक्रमण होता है जिसका उसे क्या कहेंगे दुरस्त तो दुख से होता है माया का तो माया को क्या कैसे दुरस्त है ना इसका बड़े दुख ऐसी माया पहले माया।, माया, माया, माया है ना माया अच्छा ये जो है ना ये कैसा है, है न वास्तव्यकार क्या करते हैं कि श्लोक में जिस क्रम से शब्द है उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं तो ऐसा लिख दिया न अच्छा लेकिन जो यहाँ पर दूरस्था का व्याख्यान पहले किया तो ठीक है ठीक है ठीक वास्तव जो है जिस क्रम से श्लोक में शब्द उसी क्रम से लिखते हैं रामानुज का स्वभाव है कि अन्न के क्रम से व्याख्यान करते हैं लोग अन्य जैसे होगा ना उस क्रम से व्याख्यान करते हैं ये श्लोक में जिस तरह से शब्द है उसी तरह से व्यापार करते हैं अपनी कमी जीती है अपनी कमी शरीर है आचारण की तो यहाँ पर दुख है होता है जिसका तो बहुत दुख है बड़े प्रयास करने पड़ते हैं आगे आएगा ना बहुत नामजंद नाम कुछ नहीं करना है ज्ञान प्राप्ति के लिए बोलते हैं कौन कहते हैं साधना नहीं करनी कोई ऐसा कहा करते हैं खाने के लिए नमोज वस्ती में रहते हैं कुछ नहीं करना चाहते हैं युद्ध के मैदान में जो नहीं जाएगा वो उसको मालूम होगा अक्सर की महार कैसे होती है तो साधना करेगा ही नहीं तो क्या पता है साधना भगवान कैसे लगानी की जाते हैं बहु नाम जन नाम से भगना नहीं करते हैं यदि कहीं अरज्ञानियों को बिलम्ब होता है ज्ञानी को नहीं तो प्राप्त किसी किसे करना पड़ता है जानना किससे होता है ज्ञानी को जन्ना होता है ज्ञानी तो जानता ही जानना किससे होता है तो प्रयास कितना करना पड़ता है और कोई ऐसा है जो ज्ञानी न रहोग ऐसा सबको प्रयास करना पड़ता है प्रयास तो सबको करना पड़ता है इस जन्मांतर तो का इस जन्म का सबको करना पड़ता है माया भी का है न यही भी जो आया है ना अपरा अपराधियों में जो आया हो तो उसको भी पकड़ है नहीं। जहां आ सब यहाँ जहाँ आयानी बोला है ना त्रिगुनात्मिका वैष्णवी माया का हमने बताया है ना त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया का शिक्रमण कैसे कहते हैं यहाँ पर वैष्णवी कहते हैं विष्णोह विष्णु की वैष्णवी है नष्णोह विष्णु वैष्णवी कहते हैं विष्णु भगवान के तो दुख ऐसी अतिक्रमण होता है जिस माया का दूरस्या माया, माया स्त्रीलिंग है ना इसलिए दूरस्या साफ हो गया है सत्र एवं सखी सब ऐसा होने पर वह आया ना सब धर्मांतरण सिद्ध गए माँ में समानम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और यहाँ भी प्रकदन आया है ना ये मांग हो प्रको मेरी शरण में आते हैं तो कैसे वहाँ से मिलाया सब धर्मांतरण सिद्ध गए तो सर प्रमाण परिचित है इसका सर परमाण से है न सभी कर्मों का परित्याग करके माम एव है ना माम का करते हैं माया विनम कि माया विनम करते माया पति मायापति मायापति सब स्वात्भूतम है ना अच्छा तो यहाँ पर माया माया के पति अपनी आत्मा माया के पति कौन है माया भी मन माया के पति माया के पति भगवान है भगवान को ने अपनी आत्मा है स्वात्म करते माया के पति अपनी माया के स्वाप्त ऐसा कहते हैं तब ऐसा होने पर सभी कर्मों को सौ करके माया पति माया के पति अपनी आत्मा का माया के पति अपनी आत्मा का जो सब प्रकार से प्रबंधन करते हैं या जो सब प्रकार से शरण लेते हैं सब सब प्रकार से ऐसा होने पर जो लोग सभी कर्मों को छोड़ करके अपनी अपनी आत्मा अपनी आत्मा माया के पति मेरा अपनी आत्मा माया के पति मेरा सब प्रकार से शरण लेते हैं मेरी सब प्रकार से शरण लेते हैं तो मेरी सब प्रकार से शरण लेते हैं ऐसा मायाम ये तो एक सर्वोहिम विशेषण बनाया है मायाम का वे सभी प्राणियों को मोहित करने वाली इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात संसार बंधना संसार बंधन से मुक्ति जाते हैं ठीक है तो जो मेरी ही शरण में आते हैं मतलब सबकी आत्मा सबकी आत्मा मुझे वासुदेव की सब प्रकाश के शरण में आते हैं सब प्रकाश के शरण आते हैं अतिक्रमण कर जाते हैं शरण तो में आने का मतलब है है संकर तो तो अब क्या है में मतलब क्या लोग जानते ही होंगे ना शरणागत देखेंगे यदि प्रसन्ना माया में यदि आपसे शरण हुए मनुष्य इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं यदि आपके शरण में आए हुए मनुष्य है ना यदि आपके शरण में आए हुए साधक एक आम की इस माया कामण कर जाते हैं तो किस कारण से ऐसी सर्वे किस कारण से ऐसी सर्वे ने न से किस कारण से सभी लोग आपकी ही शरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो किस कारण से सभी लोग आपकी ही शरण को स्वीकार क्योंकि भगवान के शरण में जाने से माया तो उतर जाता है क्यों नहीं शरण को स्वीकार करता है इसी मुख्य ऐसी कहा जाता है तो कौन कह रहा भगवान ही कह रहे करना कभी स्वीकार करने का ना क्या कारण है भगवान ही कह रहे हैं देखो निक मूढ़ प्रपद्य नरारयया अत आसु भाग आसता दुस्थिन मयया अभृतनारारूढ़ दुस्थिन मायाया अफृत ज्ञान नरारम मूढ़ आसुर भाव आश्रिता अच्छा दोबारा देखेंगे न्यूज इसका, आसुरम भावम आश्रिता लगाना है दोबारा देखो माया अहृत ज्ञान दुष्कृप आसुरम भाव आश्रिता नरारम मूढ़ ऐसा लगाना है दुष्कृप माया अहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता माया से अपृत ज्ञान वाले माया से जिनके ज्ञान का अपहरण हो जाता है और ज्ञान कर विवेक माया के द्वारा जिनके विवेक का अपहरण हो जाता है और वे कैसे है तो वो कैसे लोग हैं है आशुर आसुर भाव का आश्रय आश्रय लेने वाले आसुर भाव असुर का, का भाव मतलब असुरो के भाव सुझाव असुर का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में अधम मूड व्यक्ति मनुष्यों में अधम मूड व्यक्ति मान ना प्रपत बनते मेरी शरण में नहीं आते कैसे लोग शरण में नहीं आते हैं ठीक है समझिए न माम माम करते परमेश्वरम दुष्ट मनुष्यों के मध्य में मनुष्य अधम्ती अधम है निकृष्टा कर माया अपृत ज्ञान अपृत ज्ञाना करते समुचित ज्ञाना ज्ञान मतलब ये छीने हुए ज्ञान वाले छीने हुए ज्ञान वाले या अपृत ज्ञान वाले छिंग के ज्ञान वाले समझते हैं धुम का ज्ञान छिन्न गया चला गया हो आशुर भाव आशुर भाव है ना अशुभों के सुधारों का श्रय लेने वाले अशुरो का सुधार क्या हिंसा किसी को पीड़ा पंचाना कैसे देना अमृत अमृत का क्या संगठा भाषा मिथ्या भाषण कितना स्वभाव है असुरों का आजकल जो तो फैशन बन गया मिथ्या भाषण का सत्य बोलने वाले बहुत ही कम होंगे लोग सागर लोग भी बड़े गौरव से जो है ना झूठ बोलते हैं उसमें अपने लोग गौरवान्वित समझते हैं तो वो है क्या ये असुरों का स्वभाव है अविषा थल जानते हैं क्या है मामना प्रसन्न मेरी में नहीं आते हैं बिल्कुल तो नहीं जानते बिल्कुल सागर लोगों में ये दोष आजकल शायद कोई सत्य बोलता पहले ऐसा था कभी भूत से कोई झूठ बोला तो बड़ी गलानी होती थी उसकी भूत गी होती थी फिर क्यों था आजकल जो है झूठ खूब बोल बोल करके तो उसका फल भगवान ने महाफल बताया है मा न फिसल तुमको मेरी झगड़ में नहीं आ पाते हैं मतलब मुझे नहीं आ पाते सुबह तो रामायण में राम से मैंने था कर्तव्य देश नारायण उसका कर्तव्य तो कांस का है कौवे का है और वेश उसका बनाया है हंस का हंस का देश बना लिया है और कर्तव्य कर रहा है संस का करता है ना और हंस का भी देश बना दिया है ऐसे ज्यादा तो ये जो है ना आप मुस्लिम आश्रा मामला के बद ये सब छोड़ दे भगवान को कहीं जाने से भगवान मिलेंगे ऐसी बात नहीं है भगवान को कहीं छोड़ने की भगवान तो अंदर ही जरूरत है अपने उनकी हिंसा तथा आदि और दोष लेना है, है आप आप वाले। ये पुनः नरोत्म पूर्ण कर्माण पुनः जो पूर्ण कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ है मनुष्यों में श्रेष्ठ है पुनः जो पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ पूर्ण तो करने कर्म करने वाले श्रेष्ठ है उनकी बात है ये आई येगा भगवान आदमी जैसे जो है ना ना उसका पालन नहीं नहीं होगा तब तक और और सीधी हो है इच्छा चतुर्धा भजंते मना सुकृन अर्जुन आर्स जिज्ञासु अर्थाई जानी चातर्ष चुना भजंते मना सुन अर्जुन आर्थ जिज्ञास ज्ञानी क्या भर्तर्स अन्य वे भरत सद अर्जुन आर्ता क्या ज्ञानी चतुर्विधा सुकृति जना भजंती भरतर्स अर्जुन से भर श्रे से अर्जुन आर्ता जिज्ञासु अर्थार्थी क्या ज्ञानी आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी चतुर्विधा जन चतुर्विधा जन चार प्रकार के सुकृति मनुष्य चार प्रकार के पूर्ण्यात्मा मनुष्य चार प्रकार के <सथ> पूर्ण्यात्मा मनुष्य पे भजन मेरा करते मेरा करते हैं अच्छा तो यहाँ पर मामेव ये प्रभन पे है ना हाँ ये प्रभजन से जो मेरा मेरी शरण में आते हैं मतलब मेरा भजन करते है वहां भी आ जाएगा है न और ये क्या था माँ में वो प्रपद्ते थे नाम ना प्रसन्नते थे वो भजन नहीं करते और ये चार प्रकार के भजन करते हैं चारों कैसे कैसे कैसे वो था थे इसका मतलब भजन, भजन और और यहाँ आया हुआ भजन शब्द और वहाँ आया हुआ प्रपदन शब्द एक ही अथ में है सुकृतना है यहाँ भजनते है जहाँ दुष्कृतना है वहाँ न प्रपदनते है तो वो प्रकदन और ये भजन एक ही अथमी है भजन करना है ना शरण लेना भजन करना एक अर्थ में है भगवान के वचनों को लग रहा है अच्छा चतुर्वीराशन माम भजन के इसमें देखेंगे आर्थ और अर्थार्थ आर्थ दिद्या और ज्ञानी इसमें आर्थ और अर्थार्थी ये तो बिल्कुल सकाम है ना उनका सकाम ही दिव्यासी क्या है की जो आत्मसत को जानने की इच्छा करता है तो इसकी कामना है आप ही सबसे को तो जान लिया क्या है ज्ञानी कोई काम न है जिसने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया है और आर्थ वर्षारखी श्रेष्ठ कौन है और से और सबसे तो क्या है ये किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए है ये भगवान की आराधना करते हैं है लेकिन इनको भी भगवान ने क्या कहा तो किसी नहीं। नहीं भगवान बड़े श्रोता है उनको क्योंकि भगवान की शरण व्यक्ति तभी लेगा भगवान का भजन तभी करेगा जब कुछ सुखी पूरा मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ है और संकट से बचने के लिए संकट से दूर होने के लिए भगवान का भजन आरंभ करता है तो वो भी सुखी है वो भी पूर्ण आत्मा है कि के यदि कहें उसने साफ कर्म का फल जो दुख भोग रहा है तो साफ कर्म का फल तो दुख भोग रहा है बात ठीक है लेकिन तो फिर जो ईश्वर का आश्रय ले रहा है वो सुख संस्कारों के कारण है जो कोई पूर्ण कर्म के संस्कार है उसके कारण प्रकार के लोग भजन करते हैं भजनते का सत्य वंशे भजन करते हैं सेवा करते हैं आराधना करते हैं नाम जनाहा शुक्र गर्थ पूर्ण कर्म पूर्ण कर्म करने वाले हे अर्जुना आर्थ आरती का अर्थ हो गया यहाँ पर आरती परिग्री का आरती परिग्री का अच्छा और आरती की व्याख्या नहीं किया लगता है सुलवाने देखते है हवे है आर्थिक अर्थ है आरती परिग्रहिका आरती परिगृहिका का अर्थ है यहाँ पर की दुखने पड़ा होगा क्या हुआ आरती का अर्थ होता है या दुख दुख नहीं पड़ा होगा दुख में पड़ा हुआ और इसी का व्याख्यान आगे करते हैं है व्याध रोग आदि ना तस्कर जानते है व्याध तथा रोग आदि से अभूत होगा तस्कर व्याध तथा रोग आदि से अभूत होकर के अपना पर दुख प्राप्त को प्राप्त किया हुआ मनुष्य प्राप्त है। आपना करोग आदि से अभिवत होकर के प्राप्त करने वाला या दुखी तस्कर व्याज तथा रोग आदि से अभिभूत होकर दुखी या तस्कर व्याज और रोग आदि के बस में होकर तस्कर व्याज और रोग आदि के बस में होकर दुखी मनुष्य एक स्कर्श हुआ और आँखे या तो सामने आ जाए रोग भयंकर लग जाए शु हो जाए तो उससे उससे उस उसके अति भूत होकर के फिर वो दुखी हो जाता है ना आप अन्ना करते दुखम प्राप्त है दुख को प्राप्ति मनुष्य दुखी मनुष्य जिज्ञात करके भगवत तत्व ज्ञात यह भगवत तत्व ज्ञात क्षति जो भगवत तत्व को जानना चाहता है जो परमात्म तत्व को जानने की इच्छा करता है उसे क्या कहने की परमात्म तत्व को जानने का भाई कामना करने वाला और ज्ञान कौन है विष्णु तत्व भी विष्णु के तत्व को जानने वाला विष्णु के तत्व को जानने वाला क्या भेजा तो चारों जो है शुक्र है भगवान का एक विशिष्ट प्रियम का चाह मियुक्त एक भक्तिशिष्य से प्रियन अत्यर्थ अहम सह सब प्रिय ुक्ता एक भक्तिशिष्य के लगाइए तेषा नित्य युक्त एक भक्ति ज्ञानी विशिष्टी तमाम नित्य युक्त एक भक्ति ज्ञानी विशिष्यते कैसा अर्थ है चतुर्ण मध्य उपचारों के मध्य में चार प्रकार के भक्त है न उपचारों के मध्य में करके उन चारों के मध्य नित्य एक भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है नित्य युक्त और एक भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है नित्य युक्त सदा परमात्मा चित्त समाधानवान सदा परमात्मी चित्त समाधानवान? वन सदा परमात्मा में चित्त को निगार करने वाला सदा परमात्मा में चित्त को लगाने वाला नित्य युक्त का कहार लगाने वाला किसने परमात्मा सदा परमात्मा में चित्त को लगाने वाला एक भक्ति का एक बंगाल के प्रति जो कृति तो होती है उसी क्या कहा गया भक्ति एकस्वीन भक्ति यश एक परमात्मा में भक्ति है जिसकी मोगली है उसे क्या कहेंगे एक भक्ति है ना मतलब एक में भक्ति है जिसकी एक में प्रेम है जिसका उन उन उपचारों के मध्य में उन चारों के मध्य में सदा परमात्मा में चुप्त को लगाने वाला एक ही परमात्मा में भक्ति करने वाला या एक परमात्मा में प्रेम कर एक परमात्मा में प्रीति करने वाला ज्ञानी शिष्ट एक परमात्मा में प्रीति करने वाला ज्ञानी एक परमात्मा में भक्ति है जिसकी भक्ति कर एक परमात्मा में प्रीति करने वाला ज्ञानी क्योंकि आज दो वर्ष आज थी तो किसी फल की कामना से जिज्ञास की भी इच्छा आया वो भी और आगे देखेंगे क्योंकि प्रिया ज्ञानीना अत्यर्थम अहम ही कर प्रिया ज्ञानीना अत्यर्थम अहम ही करो की अहम कर मैं ज्ञानीना अत्यर्थम प्रिया क्योंकि मैं ज्ञानी के लिए अत्यधिक प्रिय हूँ कहते मैं ज्ञानी का अत्यधिक्री हूँ ज्ञानी को अत्यधिक्री को मैं ज्ञानी को अत्यधिक्री हूँ और क्या कम और वह मेरा प्रिय मेरा प्रिय है अब देखेंगे चतुर्णाम मध्य ज्ञानी का अब ये कहते हैं तत्व तो नित्य लिखित होती तत्व तो होने के कारण या तत्वता होने के कारण होता है वह तो तत्व से कभी चित्त नहीं होता है उसे अतित्व कभी ड्रो नहीं होता है एक व्यक्ति तर्थ है एक विभक्ति करने वाला एक विम करने वाला क्या एक व्यक्ति क्यों है एक में प्रेम क्यों कर रहा है क्योंकि अन्य से आदर्श नाते अन्य भजनी तत्व अन्य भजनी तत्व को तो दिखाई जा रही या अन्य भजनी तत्व का ज्ञान है नहीं थे अन्य भटनीय तत्व को दिखाई ही नहीं रहा है भजनी जब एक तो ही परमात्मा भगनी तत्व है तो फिर दूसरी प्रेम करेगा उसी का ठीक है अन्य न देखे जाने से वह एक व्यक्ति वाला है अन्य अन्य देखना एक व्यक्ति है एक में प्रेम करने वाला है क्या एक व्यक्ति और एक में प्रेम करने वाला है क्योंकि अन्य भगनी तत्व नहीं देखा जाता है अतः इसलिए अन्य भगनी तत्व के न देखे जाने से वह एक व्यक्ति वाला श्रेष्ठ है वह एक व्यक्ति वाला विशेषम यहाँ पर विशिष्ट करते हैं भाष्यकार विशेषम आपद्य के विशेषम आपद्य विशेषण कर प्राप्त होता है अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त होता है एक एक प्रेम करने वाला ज्ञानी श्रेष्ठता को प्राप्त होता है अर्थात श्रेष्ठ होता है अगर अतिरिक्त जो अर्थ किया है ये श्रिष्ट अर्थ है अधिकम आप असठीक है वह हो गया श्रेष्ठ अपने आत्मा क्योंकि मैं ज्ञानी का का अत्यधिक अहम आम से लेना है आत्मा हूँ मैं आत्मा मैं आत्मा ज्ञानी का अत्यधिका क्योंकि भक्त देखेंगे प्रिया क्योंकि क्योंकि अहम ज्ञानी आत्मा क्योंकि तो मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ तो क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा क्योंकि तो मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ अच्छा अतः तो अत्या इसलिए अहम कब से अत्यर्थ प्रिया इसलिए मैं उसको अत्यधिक प्रिय हूँ किसको प्रिय है क्योंकि वो भगवान क्या है ज्ञानी की आत्मा है इसलिए ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय भगवान क्योंकि आत्मा का छोपड़ी होता है भगवान स्थिति लगाइए प्रसिद्ध क्योंकि लोक में या प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है तो बताते हैं क्योंकि लोक में या प्रसिद्ध है आत्मा ही रहता है तस्मत का इस कारण से इस कारण से ज्ञानी का ज्ञानी का आत्मत्व होने के कारण यह ध्यान देना ज्ञानी के लिए वासुदेव का आत्मत्व होने के कारण वासुदेव का आत्मक आत्मत्व किसका वासुदेव आश्चर्य इसलिए ज्ञानी का इसलिए ज्ञानी का वासुदेव आत्म आत्मा होने के कारण या ज्ञानी के लिए वासुदेव का आत्मत्व होने के कारण ज्ञानी के लिए वासुदेव का आत्मा होने के कारण अथवा ज्ञानी का वासुदेव आत्मा होने के कारण वासुदेव प्रिय वासुदेव क्यों प्रिय है किंतु वासुदेव हाँ ज्ञानी के लिए वासुदेव आत्मा होने के कारण ज्ञानी के लिए ज्ञानी का वासुदेव आत्मा होने के कारण वासुदेव की होता है या आत्मा के वासुदेव का ज्ञानी मन का वासुदेव और ज्ञानी मुद्द वासुदेव का आत्मा है ज्ञानी मुद वासुदेव का इसलिए मेरा अत्यधिक्रिय प्रथम का अत्यधिक सर जी आर का प्रया वासुदेव से प्रिया माँ सर जी का थे तो ये सप् तो क्या आर कादी तीनों भक्त वासुदेव के प्रिय नहीं है ये शंका हुई, हुई? क्यों शंका हुई क्योंकि यहाँ पर किसके प्रिय बता दिया भगवान ने ज्ञानी तो शंका हुई सुनिचा ज्ञानी भट्ट मिलने यहाँ पेदास क्या आर का दि तीनों भक्त वासुदेव के प्रिय नहीं है ये प्रश्न हुआ ना फिर उत्तर में है। वो है, वो नहीं। या बात नहीं है लोगो फ्री नहीं है ऐसी बात लोग भी फ्री है सभी भगवान उनको भी स्वीकृति देते है सभी बात नहीं है सभी तो क्या है तो क्या है उदारा सर्वे समान उदारा सर्वे एवा उदा एवा एवा हा। एवा उदा सर्वे उदारा एक आत्मा मतम सह ही मे अनुतमी उदारा सर्वे एते एक उदारा एवं ये सभी जी हैं सभी मतलब यानी श्रेष्ठ बोल लिया है ना तो ये यहाँ रहा का किया यहाँ पर उत्कृष्ट क्या किया है और फिर भगवान ने तीन राष्ट्रकाल में तीन बाद में ये कि ये तीनों ये सभी श्रेष्ठ ही हैं या स, ये सभी स्त्री ही है ये सभी कैसे हैं अं, हाँ ये सभी श्रेष्ठ है ये तो नहीं सभी सभी का है ना राष्ट्रकाल सभी कि ये आगे देखेंगे ज्ञानी की आत्मा एवं ज्ञानी की आत्मा एवं मैं मतम पहले भगवान सबको श्रेष्ठ कह रहे हैं किसको श्रेष्ठ कह रहे हैं सबको सबसे चारों ले लेना है चारों लेना ठीक है तो ज्ञानी आत्मा एवं किन्तु ज्ञानी आत्मा ही है ज्ञानी क्या है अपना शुरू भी है किंतु ज्ञानी आत्मा ही है मैं में या ऐसा मेरा मत है ऐसा मेरा मत है mm -hmm. ज्ञानी क्या है आत्मा मत सभी है, hmm. है? Mm -hmm. आत्मा तो क्या है कि सब तो फिर भगवान को सभी हो गए और अत्यी का मत है ये हो गया अपनी नहीं है दोस्ती है ये सभी है उसमें है अत्यू क्या किन्तु ज्ञानी आत्मा है ऐसा मेरा मत है आगे के दिन स ही युक्तात्मा माम एव अनुसमान गतिम लगायेंगे ही सह क्योंकि वह युक्त आत्मा ही सह युक्त आत्मा अनुसम गतिम एव क्योंकि वह युक्त आत्मा युक्त आत्मा उसका युक्तात्मा करके युक्त चित्त वाला समाह चित्त वाला क्योंकि समाहित चित्त वाला युक्त आत्मा क्योंकि वह समाहित चित्त वाला बहुत यानी समाह ज्ञानी इसका और खड़का हो गया ना ये अब तब वो देखेंगे अनुतमान चित्त वाला सर्वश्रेष्ठ प्राप्त माम एवं अस्थिका की सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मुझे ही पाने के लिए सृत् है सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मुझे ही पाने के लिए अनु सम्मान यकीन कर सर्वृष्ट प्राप्त और मान कर के मुझे आस्थित करके पाने के लिए प्रोजित हुआ है सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मुझे ये पाने के लिए प्रदेश हुआ, हुआ है या मुझे नहीं जानने के लिए प्रदेश हुआ है बात में देखेंगे उदारा का जो उत्कृष्ट उत्कृष्टता का जो श्रेष्ठ सर्वे एवं ये सभी श्रेष्ठ ही है तो अब सभी श्रेष्ठ हैं तो शंका तीन को लेकर हुई ना तो भार ये भार बताते हैं भी ये भी मुझे है या भी आ जाएगा ना ये तात्पर्य ये तीनों भी मेरे भीत्पर्य है ठीक है क्योंकि मत भक्ता मम वासुदेव का सुप्रिया न होती क्योंकि कोई मेरा भक्त मुझ वासुदेव का अप्री नहीं होता है कोई मेरा भक्त मुझ वासुदेव का अप्री नहीं होता है तू ज्ञानी किंतु ज्ञानी अत्यधिक प्रिय होता है जिनके साथ है किंतु ज्ञानी अत्यधिक प्रिय होता है या हो ज्ञान है तत्को इस पर कहते हैं बैठो तो किस कारण ऐसी ज्ञानी तो आत्मा ज्ञानी हाँ। तो आत्मा ही है ना अन्य मत ज्ञानी तो आत्मा यह है न की मेरे अन्य नहीं है तो ज्ञानी अन्या ना मेरे से अन्य नहीं है मतलब मेरे से भिन्न नहीं है यानी आत्मा है, मतलब शुरू की है होता है से तो मत्था अन्या न मेरे से अन्य नहीं है इसी तरह से ऐसा मेरे कर ऐसा मेरा निश्चय है ऐसा मेरा निश्चय अर्थ है आजा कर आरोगुन से वृक्ष आरोगुम का प्राप्त करने के लिए फिर प्राप्त करने के लिए और आरोप प्राप्त प्राप्त करने के लिए प्रत्युत हुआ प्राप्त करना तो जानना ही है समा ही चित्त वाला है एकाग्र चित्त एक का चित्र काग करना है की अहम योग भगवान वासुदेवा अहम योग भगवान वासुदेव मैं ही वो क्या मैं ही भगवान वासुदेव हूँ और क्या याद है अन्य नी उनसे भिन्न नहीं हूँ क्योंकि वासुदेव क्या अपना आत्मा है और अपना आत्मा अपने से भिन्न होता है क्योंकि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ इस प्रकार समाक चित्र वाला होकर प्रकार से होकर इस प्रकार समाहित चित्त वाला होकर माम यो लेना है पर ब्रह्म पर ब्रह्म को ही गंतव्य में न ऐसा देखेंगे ठीक है मुझ को ही पर प्राप्त प्राप्त समझते हैं जिसको प्राप्त करना है प्राप्त प्राप्त और अनुतम गति में न एक मिनट तमित चित होकर मुझ प्राप्त करने योग्य मुझ का प्राप्त करने योग्य मुझ लग जाएगा गंतव्यम का प्राप्त करने योग्य मूल पर ब्रह्म को और अनुस्तम गतिम कर सर्वश्रेष्ठ प्राप्त सर्वश्रेष्ठ अनुतम करता है यहाँ पर यह नहीं है न क्या जिसको कुछ भी उत्तम नहीं है ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्त यहाँ गतिम कर्स है गंतव्यम समझिए ना गतिम का तर्क गंतव्यम गंतव्यम आया पहले गंतव्य कर प्राप्त व्यक्ति कर लिया माम से आ ले आ। लेना है अच्छा और यहाँ पर अस्थिका हाँ, कर है का है प्राप्त प्राप्त करने के लिए सजी हुआ सर्वश्रेष्ठ गति सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मुझे प्राप्त करने के लिए प्रजी हुआ पुनः अपि ज्ञानी सुनी की सूची की जाती है देखो नाम नाम मां सर्वमिति एक बात कहा जन्म नाम अन्ते जब तत्परता से साधन करेगा तो टूट जाएगा तो कोई ठिकाने नहीं वास्वी बहु नाम नाम ज्ञानवान ज्ञानवान इति इति इति सुदेवाते सह महात्मा सुदुर्लभा बहु जन्मों के अंत में ज्ञानवान होता है बहुत जन्मों के अंत में <coughs> ज्ञानवान होकर ज्ञानवान वान यहाँ पर क्या है आपका अप्रोक्ष साक्षा अप्रोक्ष बिना ज्ञान साक्षात कार अंक में मेरा साक्षात कार्य प्राप्त करते बहुत जन्मो के अंक में अप्रोक्ष ज्ञान वाला होकर प्रत्यक्ष ज्ञान वाला होकर सर्वो वासु होगा सब कुछ वासुदेव है सब कुछ वासुदेव है इसी मां इस प्रकार मुझे प्राप्त होता है सब कुछ वासुले वा हुआ इस प्रकार मुझे या सब कुछ हुए इस प्रकार मुझे जानता है कैसा कर लेना सब कुछ वासुदेह हुआ वा इस प्रकार मुझे, मुझे जानता है या सब कुछ वास होगा वा इस प्रकार मेरा भजन करता यही कहा जा सकता है तो या सब कुछ वास प्रकार मुझे जानता है किस प्रकार मुझे जानता है सब कुछ वहाँ तो सबकी आत्मा वासुले है वा इस प्रकार होगा जाना चाहिए जैसे हमारी आत्मा वैसे ही शक्ति आत्मा है ऐसा महात्मा सुपुर्दा ऐसा जानने वाला हुआ आत्मा, अत्यंत दुर्लभ है भगवान क्या कहते हैं दुर्लभ मनुष्य आराम का ना इस बात पर ध्यान रखना चाहिए यहाँ सौ महात्मा रहते 50 महात्मा रहते इतने साधक रहते तो उसमें जो है भगवान को जानने वाले कितने हैं भेद करने वाले कितने हैं बहुत हो जाती है मनुष्य आराम शास्त्री ऐसा बहु नाम जन्म नाम बहुत जन्मों के समाप्त होने पर जन्म नाम का विशेषण है ज्ञानार्थ संस्कार ज्ञानार्थ संस्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या चाहिए शुभ संस्कार चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ संस्कारों के अर्जन का साधन ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या चाहिए शुभ संस्कार है शुभ संस्कार चाहिए निष्पाण सेवा से जन से क्या होते हैं शुभ संस्कार होते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ संस्कारों का अर्जन या शुभ संस्कारों के संग्रह और संग्रह का आश्रय का शुभासन तो शुभ संस्कारों के संग्रह का साधन कौन है जन्म कौन है ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ संस्कारों के अर्जन का साधन है बहुत कौन है जन्म तो ऐसे बहुत जन्मों की समाप्ति में बहुत जन्मों की समाप्ति में समाप्त होने पर ज्ञानवान होकर के मुझे प्राप्त तो होता है है ना? कल ओम पूर्ण ऊर्ण सोण सोणम प्राप्त पोर्ण ओणमा दया सोम